नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं ग्रामवासियों का और किसानों का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग हर बार आपको खेती के बारे में या ग्राम के बारे में कुछ बातें जरूर बताते हैं लेकिन आज के इस विशेष कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा अंचल में हम राजस्थान की कुछ खास खूबियां आपको बताएंगे और गीतों के माध्यम से जो हमारी राजस्थान की पहनावा है या फिर हमारा रहन सहन है या हमारे भावों को प्रदर्शित करने की एक सुंदर जो गीतों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे क्योंकि आज के इस शो को सजाने के लिए मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ राजस्थान के दो कवि जुड़े हुए हैं आशा पांडे और मुकेश जी जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा बहुत बहुत आभार धन्यवाद क्षमा घी गणी ख़म्मा स्वागत है आप सभी का और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग राजस्थान की जब बात करते हैं तो एक लाइन जरूर मुझे याद आता है मारो देश मारे देश <laughs> बालम आओ ये कहीं न कहीं यात्रियों का स्वागत के लिए यहाँ पर सभी का हाँ। स्वागत है ये भाव यहाँ ऐसी हम सभी को मिलता है राजस्थान रोज शुरू हुए हो केसर बालम आप जो विदेश रामायण विणो प्रिय बैठो है पति बैठो है विनय याद करो शुरू हुई हो गीत, और आज पूरे राजस्थान रो बिल्कुल कोड बन गयो है, देश। देश। जो भी से आता है उसका स्वागत की में गीत, है, जो बीकानेर गायिका ही बड़ी खूबसूरती और वर्णित ऊंचाई तक आज तक कोई पहुंचो नहीं शायद इन गीत ने बहुत गीत का थोड़ा सा एक आला आप इसका सुना दीजिए केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश केसरिया बालम आवनी पधारो हाँ uh... ही अच्छा लग रहा है आप दोनों ने बहुत ही सुंदर वो प्रस्तुति दी अच्छा फील हो रहा है और इस गीत को जैसे कि राजस्थान का एक आइकॉन है जहाँ पर इस शब्दों को माध्यम से हम जो है लोगों के बीच में एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं वैसे राजस्थान की अपनी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है जिसको हम सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं तो आइए मेरा गाँव मेरा चले इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों के लिए एक खास नया कार्यक्रम जिसमें हम राजस्थानी गीतों का जो है अनुभव करेंगे हमारे साथ दो दिग्गज कवि हैं मुकेश जी और आशा पांडे जी तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ राजस्थान में काफ़ी जो बातें होती हैं जैसे शादी के लिए अगर कहें तो लड़के लड़कियों के बीच में काफ़ी भेद होता है और ऐसा भी देखा गया कि लड़कियों को जो है ज्यादातर प्रमोट नहीं किया जाता था शुरुआत में हाँ, आज, पिछले 20 सालों पहले तक बड़ी विकट स्थिति थी हुँ, पर हुँ, आज मुकेश जी अब बात नहीं है छोरिया छोरे में ज्यादा भेद नहीं है राजस्थान तो शिक्षा में भी, भी छोरिया है पहले कोई दिन इतना भेद होगी छोरिया भी को नहीं मिलती वो एक गानों याद को आयो आपने वो तो ब्याह वास्तव रही है लेकिन शादी नहीं हो रही है वो गीत सुंदर है वो गीत अपने रमेश जी ने सुनाना चाहिए माध्यम मैं वो संदेश बेटिया अगर आ, मारता रहे हो तो फिर मिलिया फिर खरीद खरीदन लाओ ला फिर वे संस्कार अलग हो जावे रेह सहन व्यवहार सब अलग हो जावे फिर टिकनी भी मुश्किल हो जावे तो छोरिया ने मारनी नहीं, नहीं है छोरिया ने भी बचा है अपने तो ओ एक गीत बिलकुल मै तो क्यों नहीं सुना भी हाँ, दो याद बिल्कुल बिल्कुल मैं मैं तो कद, मैं तो कद ब्या बाबलियो सगला साथी मैं तो रयो पर सगड़ा रे साथी पर्ण हरर रो कंवरोटा बरियो साथी डारे छोरा छोरी साथी डारे छोरा छोरी घर भरी ओडो जद देखू मारे मन में रेगी मैं तो मारे मन में रेगी मैं तो कद कहला सू साथी पर्ण हरर रय कंवरोटा बरियो बिंद ब घोड़े चढ़ूला बिंद ब घोड़े चढ़ूला जत निर खुला आंगणियों सगला साथी यो बरियो साथ थी मैं तो रयो पर बड़े सुंदर मारे मायने बहुत लंबो गीत है तो थोड़ा सा आपने मैं सुना दिया राजस्थानी गीता तो, तो, बिल्कुल रौनक ही अलग है अलग है झलक ही अलग है बिल्कुल। पुरी अलग है एक पल गीता में पिरो जीड़ो है राजस्थान रो एक चाहे आप घास काट रहा हो चाहे आप जीरो काट रहा हो चाहे आप पानी ला रहा हो चाहे घट्टी पीस रहा हो हर बात माते गीत बनी है ए लोकगीत माने जनजीवन जीवन रिपोर्ट कहानी कह रहे हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और मुकेश जी आशा जी हमारे साथ में है जैसे कि ये जो अभी हमने छोटा सा गीत सुना जहाँ पर लड़कियों की और लड़कों की जो शादी की बात आती है और लड़का भाव अपना व्यक्त कर रहे हैं कि मेरी शादी होनी चाहिए और शादी होने के बाद मेरे मन की जो कल्पना है वो किस तरह के हैं गीत के भाव के अंदर आता है बहुत ही फील अच्छा कराता है और राजस्थान क्या हर संस्कृति की अपनी अपनी भाषा एक अलग फील आपको कराता है और मैं चाहूँगा कि जैसे कि राजस्थान में बात करते हैं तो खेती की अगर बात करें तो जैसे कि आशा पांडे जी ने जीरे की खेती के बारे में बताया और जीरे की खेती की अपनी एक अलग पहचान है और जिसमें एक महिला जो है उस खेती के साथ अपनी भावनाओं को किस तरह से जोड़ती है हाँ उसके बारे में जरूर जीरा खेती बड़ी मुश्किल ही है थोड़ी सी अगर ज्यादा ठंड पड़ जाए तो जीरो खराब ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो जीरो खराब आ, एक बहुत आ, तो एक महिला कोई जो पुरानी औरत जो आप जनजीवन हाँ, बिल्कुल गीता रे माध्यम हुए एक एक बात ने बात आ, तो मैं कि आप लोग इसका एक सुंदर जो गीत बना हुआ गीत है इस पर और उसकी जो भावना है हमारे साथ शेयर करें जरूर गीतों के साथ ओ जीरो बैरी बैरी रे रे मत मत मारा मारा जीरो जीरो जीरो ओ जीरा ने चाली जीरो पड़ गो पीलो रे मत बाबू मार् जीरो कि जिस जितनी वो वो वो केयर कर रही थी जी, जी, उतना जी, ही, वो खराब, उतना हो ही वो खराब हो रहा था तो वो अपने पति से निवेदन करती है कि जीरे की खेती ना करो बड़ी मुश्किल खेती है मेरा तो पूरा जी खा गया जीरा जी बहुत ही सुंदर भावना है आपने व्यक्त किया इस गीत के माध्यम से आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अपनी संस्कृति को और अपने जो कामकाज है उसके साथ जब बातें जुड़ जाती हैं जैसे कि हम घर में काम करते हैं या फिर खेती में काम करते हैं तो खेती की जो भावना है जैसे जीरे की एक अपनी पहचान उसमें भी बताई भी। जाती है कि वो कितना सेंसिटिव है और उसके साथ एक महिला की अपनी भावनाएँ किस तरह से उसके साथ जुड़ने से उसके बाकी काम रुक जाते हैं और वो सारी चीज़ें इस गीत के माध्यम से हमने जानने की कोशिश किया पहचानने की कोशिश किया वैसे महिलाएँ बहुत काम करती है वैसे राजस्थान में जितनी घर के काम हो खेती के काम हो उसमें महिलाओं आगे रखा बौत जाता बौत है और जैसे कि मटका लेकर भी वो पानी हाँ, लेत बने में। जी जी बिल्कुल खूब सारे जो है वो तो मटका ही नहीं मटके के नीचे हमारे लगाने की, की डूढ़ी होती है कपड़े का और उसको अच्छा डिजाइन और वो सब लगा देते हैं नगीने बड़ी सुंदर तरह तरह से बनाती थी ऊपर गड़ा रख करके महिलाएं जो है दूर दूर ऐसी पानी लेकर आती है और एक गढ़ा नहीं दो तीन पाँच पाँच दस दस मील से पानी लाती थी और आपने देखा होगा की अपने जिले के कई गाँव में तो अभी भी आपको पानी लाते हुए दिख जाती हाँ, है महिलाएं घड़े हाँ, हाँ, पे घड़े रखे हुए अगर तो, इस पे और एक गीत अगर लोग गीत अगर हो जाए तो हाँ, बहुत अच्छा इस पर भी गी गीत है हाँ, हाँ, हाँ, मारे मारे रे खरी लूम गम गई बिल्कुल उसको तो वही ईडानी जो खो गई वही चाहिए और उसको लेने के लिए वो कह रही है जाओ वो पाली में मिलती है तो वो लेके आओ आप अच्छा। <laughs> <laughs> तो, जी आशा पांडे जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही एक अपने राजस्थान की लोग गीतों का जो आपने जिक्र किया कि उसके रस का कोई ए, हाँ, हाँ, है नहीं नहीं मतलब बिल्कुल जनजीवन हमारा गीतों में पिरोया हुआ, है।, हुआ एक, है। एक एक चीज गीतों के माध्यम से व्यक्त की है सुख दुख अभाव खुशी जो भी हो तो राजस्थान की लोक संस्कृति बहुत ही समृद्ध लोक संस्कृति है जी बहुत और इसके जो कवि हैं इन सारे गीतों को लिखने वाले कालूराम या का। कालूराम या जी ने तो गीत का जी जी ने गायक वो कालूराम प्रजापति इन उन्होंने लिखने वाले तो लोक गीत हैं तो फिर उतना नहीं पता होता कि इनके लेखक कौन, कौन होते लोकगीत अक्सर बस जो जबानों पर चढ़ गए कहाँ से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं लेकिन इनको एक नई पहचान जोधपुर के गायक है कालू जी प्रजापति उन्होंने जब गाया तो ये जन जन के मुंह पे चढ़ गए थे आवाज़ बन और आज से जब हम भी बहुत छोटे बच्चे थे तो आज से 35-40 साल पहले हम इन गीतों को सुनते थे तो आज तक भूले नहीं है वो हाँ। उनकी कानों में आज भी वो उनकी आवाज घूमती है लेकिन आज की पीढ़िया इन गीतों से दूर होती जा रही है आज की पीढ़िया पॉप रॉक पता नहीं राजस्थान में ये सब लेके आ गई है सोचते है बना बनाइए हाँ, को वो सोचते है तो अपने गीत अपनी खान पान अपनी संस्कृति अपनी संभाल का प्रतीक या संस्कृति हाँ। संस्कृतिवान एक दूसरे स्टेट में आने जाने के पीछे मुख्य आकर्षण का जो हो केंद्र हाँ, होता है वो होता है वहाँ की संस्कृति और जब वो विलुप्त हो जाएगी तो किस चीज का आकर्षण बचेगा कोई हाँ, आकर्षण भी नहीं रहेगा और आपका जो वैल्यू है, मेरे से जो है वो कॉमन हो जाएगा हाँ, जो आपकी एक रमेश भाई की हमारे नई जो पीढ़ी है हमारे नए जो बच्चे है वो बड़े पाश्चात्य संस्कृति के बड़े दीवाने हो रहे हैं हुँ, हुँ, वो कानों में ईयरफोन डाल के और रॉक पॉप पता नहीं मुझे तो उनके शब्द भी समझ में नहीं आते हैं क्या होता है टह टे रहते है बड़े टेढ़े टेढ़े नाचते रहते हैं बच्चे तो उन्हें और हम आज भी अपने इन गीतों पर झूमते रहते हैं कहीं कहीं, तो कहीं हम, हम लोग हमें इन चीजों को जानने की जरूरत है और कहीं न कहीं इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चे इस तरह से बदल रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो माता पिता है अभिभावक हैं उन्हें कहीं न कहीं, कहीं इन चीजों को देने में वो कहीं न कहीं ने पीछे बरत हाँ, रहे हैं वो कहीं न कहीं पीछे रह गए यहाँ हो सकता है की वो अपने काम काज के चक्कर में या अपने परिवार के बोस्त वो कहीं न कहीं जाए मैं कहूंगी गुजरात कहीं आगे है वो अपनी संस्कृति संभाल गुजराती लोग अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपने इंग्लिश भी बोलनी आती है उन्हें हिंदी भी आती है लेकिन घर में अपनी संस्कृति अपनी भाषा को अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए वो लोग अपनी भाषा एक बात कहना चाहूँगा की गुजराती जो है जितने भी अगर वो आधुनिक हो जाए लेकिन वो उनका जो पारंपरिक एक नृत्य है और जबकि जब राजस्थान सब... में, में आपको कुछ ऑकेजन में और फॉर्मलिटी वाले अगस्त छब्बीस जनवरी पे उसके अलावा आपको शादी ब्याह में हमारे बहुत जरूरी था घूमर होना घूमर से हमारे नृत्य की शुरुआत होती थी शादी ब्याह में आज हमारी उन शादियों से घूमर विलुप्त हो गया हो गया तो ये कहीं ना कहीं मन में थोड़ा दुख सा तो होता है सही सही बात है। आशा जी मैंने भी ये देखा है कि अब पूरे अब रोड के आसपास में बहुत सारे गांव हैं। लेकिन यहाँ सातपुर करके गांव गाँव है जहाँ पर सप्तमी पे खास ये घूमर का एक नृत्य शाम को किया जाता है और काफी लोग जो है शायद उस समय मेला भी लगता है हल्का सा वहाँ पर आस में तो उस वजह से वो मंदिर में दर्शन के लिए लोग आते हैं और एक दो तीन घंटे का जो है वो घूमर डांस करते हैं इस मामले में तो मैं भी कहूंगी की अपने आदिवासियों ने अपनी संस्कृति को भी के भी हाँ, नहीं तो नहीं उनके एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा जैसे की पुराने हम देखते हैं की बहुत पहले की बात जैसे की आप कह रहे थे चालीस पचास साल के पहले जब सिर्फ खेती ही हमारा राजस्थान या किसी भी भारत देश का कोई भी स्टेट हो खेती ही मुख्य उनका जो, है, है।, जो उन है, है।, है।, तो है एक कार्य करने का स्थल था और खेती में जब काम करते तो पूरे परिवार वाले मिलके काम करते थे आजकल जैसे जी। कि हम लोग रेंट पे या फिर किसी को काम पे रख देते हैं पचास लोगों को काम पे लगा देते भाई आज खेती भी काटना भी। है तो पचास लोगों को बुला लिया उनको पहले पेमेंट देने नहीं, नहीं होते थे हाँ तो वैसे पहले तो सबके पास खेती होती थी और सभी लोगों को अपना खेती खुद ही करना होता पूरे परिवार मिलकर जो खेती उस पर कोई एक गीत हो जहाँ पर देवरानी या जटानी रूटी हो और उनको मनाने के लिए कुछ चीजें बनी हो ऐसा कुछ हो तो बता एक हाँ, एक वो एक हाँ, राजस्थानी में वो गीत है कि जब फसल पक गई है हाँ, हाँ, और उसको काटने के लिए निमंत्रित किया जा रहा है बहुओं को कि आओ भाई काटो हाँ, तो वो बड़ी रूट के बैठी अलग से तो, हाँ, तो बड़ा परिवार होता था उन दिनों हाँ, हाँ, तो जेठाने भी होती हाँ, थी, थी बड़ा परिवार बड़ा पूरा परिवार एक बहु के वो मुख से कई निकला होगा तो ये है ऐसे है कुछ बहुत रूस मारी रोस गिर मारे गिर सियालो ला गो रे झट चो मासो ला ग्योरे तो बो जिबो बाजर मैं तो बो जिबो जवार बनीरा मरियोल झट चौमास लाग्य रे झट सियाल ला रे प्यारा सा गीत आपने सुनाया है ये तो बोने से लेके फसल कटने तक है ये गीत हरी शाला में पड़गी पाती जैसे वो हो जाती है ना बंटवारा तक का है ये गीत अच्छा फसल का बंटवारा हो गया देरानी जेठानियों में तो बड़ी वो संस्कृति पूरी की पूरी सामने रखते हैं है गीतों के माध्यम से मुझे लगता है कि परिवार की सारी जो परिभाषा है और वस्तु स्थिति को शायद उसमें दर्शाया गया है परिवार मिल के किस तरह से रहती है और फिर धीरे धीरे जो कला क्लेश बीच में आ जाता है परिवार के बीच में तो वो चीजें बढ़ जाती है वो चीजें सब शायद मुझे लगता है की इस भाव के साथ ये गीत बना हुआ है बहुत ही अच्छा फील आपने कराया है आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और हमारे साथ राजस्थान के ही हमारे कवि दोस्त हैं आशा पांडे जी और मुकेश जी हैं जिनसे हम ये कविताओं को सुन रहे हैं और ख़ास लोकगीतों का आनंद हम उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा और ऐसा भी सिचुएशन कभी कभी आता होगा कि परिवार वाले जो हैं जैसे कि राजस्थान की मूवी में कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमाने वमाने के लिए दामाद भी कहीं चले जाता है और परिवार वाले जो हैं अपने दामाद को बुलाने की कोशिश करते हैं और पूरे परिवार वाले कोशिश करते उसे बुलाने के लिए लेकिन नहीं आता है आखिरी में उसकी पत्नी शायद बुलाती है तो दौड़े दौड़े आता है तो इस पर भी एक भाव गीत बना हुआ जिसके बारे में लोग सा कहते हैं हमारे यहाँ हमारे यहाँ लगाने की बड़ी प्रवृत्ति है वो जैसे जी लगता है सम्मान से जवाई के बड़े थे हमारे यहाँ जवाई केवाई आता था पहले तो वो पूरे गांव का जवाई होता था निमंत्रण हर जगह हर घर में उसको खाना खाना वो खा खा के और इतने उसको मनोहार से जबरदस्ती खिलाया जाता था उसका पेट फूल जाता की। था मतलब वो एक परंपरा ही ऐसी है, है। हाँ पूरी परंपरा है वो। बहुत परंपरा रही थी वो भी आजकल कहीं ना कहीं भागदौड़ की जिंदगी कहो या कुछ भी कहो स्वार्थ कहो कहीं वो भी विलुप्त हो रही बाकी जवाई का यहाँ बहुत सम्मान होता था राजस्थान में तो मतलब वो नहीं आता था पहले क्या थोड़ा सा एक वो लाज और वो भी रखते थे तो जवा कम आता था बहुत तो लेने के लिए भी जैसे उसका भाई आया पिता आया बेटी को तो एक ऐसा ही गीत कुछ उसको संदेश दिया था। जाता था कि आपको आप पधारो वो आ रहे हैं बुला रहे हैं आप पधारो हैं। पधारो साहब ये सं, संबंधी बुला रहे हैं लेकिन वो मना करता था किसी ने किसी बहाना बनाता था कोई न कोई लेकिन अंत में जब उसकी पत्नी जब उसको ये कहा जाता है आपकी पत्नी आपको बुला रही है तो वो खुशी खुशी जो है वो आता, आ, था। आता। हाँ मुझे लग रहा है ये लोकगीत भी कहीं उसी सिचुएशन को देखते हुए बन गया कि भाई जवाई तो बड़ा मना करता करता बीवी ने बुलाया और आ गया हाँ, हाँ, भिल्कुल, भिल्कुल। वो, एक वो गीत है न साई जी पावड़ा वो बिल्कुल अपन सिचुएशन में था गुनगुना एक बार आओ नि जवाई हाँ, जी पावड़ा तो, हाँ, गुण हाँ, एक बार आओ नि जवाई जी पामा धान्यू सासूजी बुलावे सा मलम हो सा जी माने माफ करो <laughs> तो वो इस तरह सबको मना करता है मना करता, जाता है। आ, मना करता जाता है। सारे रिश्तेदार कहते हैं तुझे साली जी बुलावे तुझे साला जी बुलावे ससरा जी बुलावे वो सबको मना करता है तो अंत में वो बुलाने वाला भी थोड़ा समझदार होता है कि लाडी जी बुलावे बुला घर जवा लाड कड़ा लाडी जी, जी बुलावे बुला लाडो जी दोड़ा दौड़ा <laughs> बिल्कुल वो चल पड़ता है तो इस तरह से बड़ा हंसी मजाक ठिठोली दा जी जी आवे लाटी जी बोला तो लाडो जी जी आवे लाडो जी भी आवे लाडो जी जी आवे है मैं तो जाऊ ला सा में दौड़ दोरा मन माफ करो मैं तो जाऊँ ला ससरी में दोड़ा मन माफ करो तो जाओ लसरिए में तोड़ मन माफ करो मतलब ये जीवन के हर तरह के सब भाव तो इस गीत के अंदर हुए हैं है। जी जी मुकेश जी और आशा पांडे जी बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह के हमारे लोग गीतों में जो भाव समाया हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन प्रसंगों से भी जुड़ा हुआ है और हर चीजों के साथ किस तरह से इन चीज़ों को हम लोग पकड़ लेते हैं जान लेते हैं समझ लेते हैं तो एक आनंद आता है एक जीवन का जो सुकून है जो चरम आनंद जिसको कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आनंद जब हम लोग इन लोकगीतों को सुनते हैं और अपने परिवार की इन परिवेश को देखते हैं और उन उन चीजों को कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश करते हैं तो और अच्छा फील होता होगा। बिल्कुल अच्छा फील इतना अच्छा हो रहा है भूल सकता है लेकिन अपना बचपन का भी अपने दिल के करीब रहता है रमेश भाई हम तो बहुत शुक्रगुजार है की आप हमें हमारे बचपन में तीस जी जी जी जी। ले गए सब कुछ याद दिला के जी जी जी और मैं चाहूँगा मुकेश जी मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा और आप अपने बचपन की कुछ बातें और अपने गांव के परिवेश के बारे में थोड़ा सा बताए वैसा तो प्रॉपर बीकानेर का ही हूं, लेकिन बचपन मेरा गांव में गुजरा बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे गांव है बज्जू तो उस समय तो वहाँ इतना रेगिस्तान था और कभी कभी हम घर से निकलते थे स्कूल जाने के लिए तो क्योंकि ग्रामीण परिवेश है तो चप्पल पहनने की आदत नहीं थी अच्छा तो घर से निकलते थे तब मौसम ठंडा होता था धूप भी नहीं होती थी लेकिन जब दोपहर को छुट्टी होती थी और स्कूल से निकलते तब सोचते थे कि घर कैसे जाए तो बड़ी मुश्किल से बिल्कुल रेतीले रास्ते होते थे हा, हा, हा, तो उस पर चलना बड़ा कठिन तो हम सोचते थे भी अभी इस पेड़ के नीचे दौड़कर जाएं या कोई पत्थर पड़ा उसके ऊपर खड़े हो जाएं इस तरह से जो हम बड़ी मुश्किल से घर पहुंचते थे और हमें ये भूल याद आती थी कि अरे हम चप्पल पहन के नहीं आए और कितना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए तो इतनी आंधी उड़ती थी और ऐसा समय देखा है हमने कि ए, कुछ लोग जो है उसमें भी अपना जीवन जो है चलाते थे मुकेश जी एक बात याद आएगी आपकी बात उमन है। चप्पला चोरी भी तो घड़ी होती <laughs> कारण हो के... जो बच्चा नहीं होती भी चोरी होती बार, स्कूल में। और, जी, मैं आप, आप अपने बचपन की कुछ याद स्कूल टाइम की थोड़ा सा बताइए जी मेरे को तो बिल्कुल बचपन रही याद बिल्कुल बहुत पुरानी याद याद आ रही है मैंने तो अब आप बात मुकेश जी भी बिल्कुल मारा मारवाड निकलिया आया अभी मैं भी होशियारी हूँ जो पूरे आगे छोटा टाइम तो वो लो बिल्कुल वही वही बिल्कुल रेगिस्तान बटे निकला लेकिन समझदार हुई सात आठ साल तो में वापस होशिया आ गई और बिल्कुल हा मुकेश जी वाला हाल की चप्पला होती तो भी पहनता को नहीं और टाबर नहीं पहुँच पहू अच्छा मैं पैर भी जाता तो स्कूल में पहले क्लास से बारह चप्पल खुलवा और वे चप्पल चोरी हो जाती तो तो ही और आंकड़ा रोरा बांध लेता पगड़े <laughs> कैसे याद आया अनुभव है बिल्कुल अनुभव की चलो ठीक है प्रोटेक्ट तो पाओ तो करना ही है तो मैं इतना बड़ा बड़ा पत्ता तोड़ और डोरा पगड़े बांध ना जाता तो कहता कि जोर चप्पल है और और आंधी रो समय वो अब तो थोड़ी हरियाली आएगी राजस्थान में बीटाइम आंधिया बहुत बाज थी तो डोरा बदल जाता दोरो दोरो तो वो तो हो जाता कोई गाड़ी घोड़ो भी नहीं निकल सकते निकल नहीं सके आंखें रेत बढ़ती रहती है और लेकिन बालपणों यूँ चौक होटे रोटी खाता कटे बड़ा होता की मालूमी को मालूम ही कोई जिमा देते घर में जिम लेता मैं तो कभी रेलगाड़ी देखी को गाड़ी कहीं हुआ मैं बीकानेर जार छोटा छोटा करने सारी टावर बीकानेर जार वापस आता कहता के के मैं पूछता मारे जी का क्लास में साके पढ़ता कि किन्ने जा रहे हो मैं क्यों मैं तो रेलगाड़ी में जा रहे हो तो कि रेलगाड़ी कहीं हुई मैं तो देखी को बात निकाली है तो मैं चाहूंगा की जैसे हम लोग बात करते हैं तो एक गाँव की महिला अगर पहली बार रेल में जाने की सोच रही हूँ तो उसके भाव की जो गीत है वो अगर आपको याद वो गीत बहुत अच्छा गीत है तो रेलगाड़ी को लेकर अच्छा गीत बनो वो गीत एक तो वही अंजन की सीट जोधपुरा एक लेखक है जोधपुरी है कोई राजस्थानी जी तो जो ट्रेन में बैठी ना मैं पहली बार तो बिना कहीं लाग्य हो जो पूरा बा करिएगा चलना चल चलगा की सिटी में मार वो स... बीच में वो सांस भर धड़कन बढ़ा में मारो मन डोले नंदी ये गाना मैं थोड़ा सा ज्यादा सुनाना चाहूंगी बहुत प्यारा लग रहा है और आपकी आवाज में ज्यादा अच्छा लगेगा <laughs> मैं साथ देता हाँ, बिल्कुल नंदी नंदी और रखे की तो टोड़े भागे उड़े रेत रेत ही पड़गी हूँन की सिटी, सिटी में मारो मन डोले अंजन की सिटी में अंजन की सिटी में, में एक, एक और भी में वो है कई जो वे टक, टक मन्ने बैठा दी मुंबई रेल में <laughs> ओ मन्ने डर घड़ो लागे है मुंबई रेल में एक बिल्कुल वो महिला अकेली बैठ जाओ वो तो उसका कोई सामने देखता तो बड़ी तो। जी पीड़ित जी हो गए चलिए बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा होगा और मैं चाहूंगा की कि हमारे किसान भाई और ग्राम वासियों को भी अच्छा फील हो रहा होगा क्यूँकी जहाँ पर बात आती है रेलगाड़ी की जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा उपयोग हम अपने इस देश डिब्बे के माध्यम से हमारा जीवन का एक आ, आ, हिस्सा जुड़ा हुआ है जहाँ से हम यात्राएं करते हैं और हम अपना आय का साधन या फिर हम अपने मनोरंजन के साधन को अंजाम देते हैं रेल ना हो तो जीवन में शायद मुझे लगता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो हमारा टूरिज्म है वो कहीं ना कहीं अधूरा सा हो सकता दिल्कुल, दिल्कुल। है और रेल अपने आप में हमारा जीवन का एक हिस्सा बना हुआ है जिसके बारे में बहुत सारे गीत अभी आशा जी और मुकेश जी ने एक गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया तो आइए राजस्थान की अगर बात करते हैं तो जो पर्यावरण है पक्षी है पेड़ है पौधे हैं इसमें अपनी अपनी अलग चीजें हैं। इसके ऊपर भी काफी गीत बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक पर्यावरण या पक्षी से जुड़ा हुआ कोई गीत राजस्थान में सभी पक्षियों का बड़ा महत्व राय मोर का तोते, तोते बोलते हैं है। जी पैरेट को तोते बोलते हैं सुबुटियों बोलते हैं उनका भी बड़ा महत्व रहा है और बड़े गीत बने मुकेश जी वो उडियो उडियो नाम से उडियो उडियो रे उड़ी जा रे मारो सु मारो सुवाटियो मारी छोटोड़ी नणंद मारी मोटोड़ी नणंद मारी बिचली नणंद बीर मारो सुअियो मारो सुअियो एक बो कागला पर भी तो है कागलिया गैरो बोलेनी कागलिया गैरो बोलेनी कागलिया, गेरो गेरो बोलेनी, कागलिया घेरो बोले बोलेनी मरु ना मणु घूमियो परदेश परदे सीड़ा होलियो थारिया परदे थारिया वेरे बहुत सुंदर गीत है कागलिया मेल तो चिड़ा दी आ रे कागलिया मेल, मेल तो चिड़ा दिया रे मारु मेला में घूमणियो परदेस परदे सीढ़ा होलियो थरिया पर घर भी जड़ाए उसमें जिससे उसकी खूबसूरती हो रौनक हो वो ही यहाँ नहीं है तो इतनी फीलिंग के साथ ये गीत की जब आप ओरिजिनल जिन्होंने गाया उस गीत को सुनते हैं तो आंसू ऐसे टपकने लगते हैं अपने आप आंखों से उस तरह से एक फीलिंग उस गीतों में तो तो मोर पे पे काग काग उड़ाऊं उड़ जा रे कागला तो खीर <laughs> वो, वो गीत गीत बहुत बढ़िया भूल गया मुझे कुछ पूरा याद नहीं है लेकिन उड़े, उड़े, उड़े, उड़े, उड़े, उड़े, उड़े मारा जिमाऊं जिमाऊं सोने में मरा घर आवे अगर की पिया घर पे आए तो तेरी चोच सोने में मंडा दूं मैं अभी उड़ के बता कि वो आ रहा है कि आ रहा है नहीं आ रहा है उसके इंतजार में जो है उसको चलिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है आशा करता हूँ हमारे सभी जो श्रोता हैं इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे उन्हें भी राजस्थान का जो लोकगीत है भाव गीत है उन सभी से कहीं ना कहीं वो दूर चले गए थे हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें जोड़ने की और मैं चाहूँगा कि हमारी नए जो पीढ़ी के हमारे बच्चे हैं नए जनरेशन के जो हमारे युवा साथी हैं या बच्चे हैं उन सभी को हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान का जो लोकगीत है उससे कहीं ना कहीं अपनी आस्था बना के रखें उन गीतों को सुनिए एक आनंद आएगा आपको और कहीं ना कहीं आप जब बड़े हो जाएंगे आपकी जो पीढ़ी है आपकी जो जनरेशन नई और आएगी आपके बाद वाली वो कहीं ना कहीं आपको अगर सवाल करे कि हमारा जो दादा परदादा जिस गांव में रहते थे उसकी परिभाषा या उसके लोकगीतों के बारे में कुछ बताइए आपके पास तो वो अनुभव जरूर होना चाहिए तो लोग बड़े पसंद कर रहे हैं आजकल काले खुद पड़े मेला में अकालो कुद पड़ो पड़ो मेला, मेला, मेला, मेला कल पंचर हो। हो। हाँ, ये, में पंचर कर लायो हाँ तो बच्चों को भी लगता है की कुछ नई चीजें उसमें जोड़ के और फ्यूज इन करके उनके सामने परोसी जाए तो मेरा थोड़ा अनुरोध उनसे भी रहेगा जो म्यूजिशियन है राजस्थान के या जो है संगीत से जुड़े हुए तो इन चीजों को थोड़े नवीनीकरण के साथ भी फिर से प्रश्न ऐसा करने से वो लोगों को हैं तो नए जनरेशन वाले उनका, उनका आकर्षण बना रहे स्थानीय जो वाद्य यंत्र जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उनमे जो रस है वो फिर मॉडर्न उसमें नहीं आया लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को संस्कृति से, से जोड़ जोड़े रखने के लिए थोड़ा हाँ, सा एक बार थोड़ा फ्यूजन से जोड़े तो थोड़ा वो शायद हाँ, हाँ। तो जैसे हमेंगे की जोड़ सकते हमारे साथ जोड़े चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी ऐसी बात करके और आप सभी भी आनंद उठा रहे होंगे कार्यक्रम का और अब वक्त हो गया इजाजत का मैं जाते जाते कहूँगा की एक बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे सभी श्रोताओं के लिए हो जाए एक राजस्थान रो मुख्य गीत गीत है वो वो चिरमी तो बहुत फेमस गीत फेमस बड़ो। गीत हुँ, हुँ, बहुत फेमस हो बड़ो जन जन रे माते चढ़ो चिरमी आप खेलता भी हां। हाँ और चिरमी आपने शादी बिन मन कोथलिया में सगुन रे तौर माते जरूर आती है आपने पता सारे गहना रेसाते चिरमी को इतना महत्व दिया गया राजस्थान में कि शादी जब तय होती है ना शादी आती है और जब कपड़े आते हैं ससुराल में तो उसमें चिरमी आती है चिरमी यानी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है लाल और काले रंग की कहीं आपने उदाने दाने देखे होंगे आपने भी राजस्थान आ, में हाँ तो पाड़ माथे पीपली पाड़ पीपली कोई पीपली अरे कोई पीपली डाला चार बारी जाऊँ चिरमीने चिरमी बाबो सरी लाडली चिरमी बाबो सरी लाडली मत तो दौड़ी दौड़ी तो दोड़ी, दोड़ी पीवरी जाए जाऊं रमेश भाई एक बात मैं कहनी चाहूं कि समय चाहूँगी कम है लेकिन राजस्थान में तो इतना गीत आप माने याद दिला दिया कि तो, तो नहीं करे। मुझे तो बड़ा मैं जब गाँव में रहता था जी जी। तब मैं गीत वहाँ के जो मेरे साथी थे वो गाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे अभी जस्ट याद आया है वो मैं आपके साथ जरूर यहाँ सुनाना चाहूँगा जी स्वागत है तलरिया मगरिया रे मोरू बाई लारे तलरिया मगरिया रे मोरूबाई लारे रया आगो दौरा वालों देश बीरो बीण जा रो रे आयोधरा वालों देश बीरो बीण जा रे ये बहुत मीठा गीत था जब मैं बचपन में मैंने सबसे सबसे ओ, पहले यही तो गीत सुना था <laughs> बहुत <laughs> तो अच्छा गीत है बहुत <laughs> सुंदर <जोड़ार> गीत <laughs> याद रहे हो आप तो चलिए बहुत ही अच्छा आनंदमय ये कार्यक्रम रहा और मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे राजस्थान <laughs> के सभी प्यारे भाई और बहनों को कहूंगा कि ये हमारी संस्कृति या हमारी धरोहर है जिसके हमारे जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में पहचाने जाते हैं तो इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं या हम दूर हो रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों के साथ जुड़े और इन चीज़ों के साथ जिए और अपने नई जनरेशन को भी इन चीज़ों के साथ जुड़े ऐसी शुभाषा के साथ मैं चाहूँगा मुकेश जी और आशा पांडे जी हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छी बातों के साथ उन्होंने गीतों को हमारे बीच में शेयर किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका खम गणी गणी घनी खमा तो चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत ही अच्छा फील हुआ हो होगा आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि आप मैसेज करके ज़रूर बताइए चौरानबे इस नंबर पर अपना नाम लिखिए और आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा ज़रूर अपनी फीलिंग्स हमारे तक मैसेज के जरिए पहुँचाइए इन्हीं शुभ के साथ आप सदा खुश रहें मस्त रहें और राजस्थान की पदारो मारो देश ऐसी भावनाओं को साधा बनाए रखे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे आशा पांडे और मुकेश जी को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं रिलमोदी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करो